वैश्वदेवान्न वैश्ववान्न विषए दयालुसूत्रकार हृदय वैशाल्यं दर्शयति आश्वंडे अनेचंडालादी सर्वान्न अतः कद क्या अवस्थाया क्या अतिथे तिस्कार कदा न कार्य यदि अतिथि भोजना तदा अंस्कर्ता आहूय स्वयं त्र गत्वा भूयसो गूयसो ग्रीह वदति वह यदि भोजन समये सतिथि गृह प्राप्न तदा गृह आदासे फ्याहा, सर्वे फ्याहा, अन्न विभज्य दृष्टि तत भूयो क्या वदति संस्कर्ता वेद सूत्रकार सत्कारे यदि अतिथे तदा उभियापतो दोषं वह प्रत्याचीयाता वह अतः जाोथिपूजाया कर्तव्यं एवं गृहस्था अतिथिपूजा ये ये रूपेन प्रचलिता भवेत एवं यूपे निचलता पूजा आपस्तंबर्मसूत्रे उक्तम विषय अन्य सद्य अ कस्न विचार उपस्थाप्य आरंभे धर्मशास्त्रकर्ता ब्रह्मचर्य वद ब्रह्मचारीधर्मा उपदेश्य सूत्रकारोपनी आचार्यकुले वासा अथ ब्रह्मचर्य इदीना धर्मान आचषे तत्र तपनयन विद्या श्रुतिपन विधाय अन गुरुकुले गुरुकुलेस ब्रह्मचर्य गुरो कर्मातिशेषेण अध्ययन इदी धर्म